कान बिनु भय बिकरारा जनु सब शैल गे रुक धारा खरदोसन पहे गई बिल पाता झिग तव तब पौरुष भ्राता सही पूछा सब कहे सी बुझाई धाय धान सुने सेना न बनाए धायन से निकर कर बरू था जनु सपक्ष कर जल गिर जो था बिना नाक कान के वह विकराल हो गई उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली हे hey भाई तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है तुम्हारे बल को धिक्कार है उन्होंने पूछा तब सुरपणखा ने सब समझा कर कहा सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो नाना बाघन नाना कार नाना युद्ध धर घोर अ पाराम सुरपन खाया गे कर लीध अशुभ रूप श्रुति नासाही अशुभ गम अमित हो भयकारी ग मृत्यु बी बस सब झारि गर जहीं तरजहीं गगन उड़ाहि देखी कटकु भटर, अति वे अनेको प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेको आकार सूरतों के हैं वे अपार हैं और अनेको प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी सुर्पणखा को आगे कर लिया अनगिनत भयंकर और हो रहे हैं परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं गरजते हैं ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं धरिमा रहुतिया ले छिपूर नभ मंडल रहा राम बोलाए अनुजन कहा ले जान जाव जाओगिर कंदर आवा सिचर कटकू भयंकर रहू सजग सुने प्रभु के बनी चले सहित श्री शर धन पानी देख राम ऋपो दल चलिया बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा कोई कहता है दोनों भाइयों को जी, जीते ही पकड़ लो पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो आकाश मंडल धूल से भर गया तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा राक्षसों की भयानक सेना आ गई है जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ सावधान रहना प्रभु श्री रामचंद्र जी के वसन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष मार लिए श्री सीता जी सहित चले शत्रुओं की सेना समीप चली आई है यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया दंड कठिन चढ़ाई सिर झट बांधत सो है क्यों मरकत सयल पर लरत दामिन कोटि सो जुग भुजग जो कटि कसिन संग विशाल भुज गई चापी बस भी सिक सुधारी गयवत राज प्रभु गजराज कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे मरकतमढ़ी पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाढ़ सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देख कर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो गए गये बगमेल, धरहु धरहु धावट सुभट जथा बिलोक अकेल बाल रबी ही घेरत धनुज पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर कर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं